संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व शल्य के में युद्ध का आरंभ और नकुल द्वारा कर्ण के शेष तीनों पुत्रों का वध संजय कहते हैं महाराज बीत जाने पर दुर्योधन ने आपके सब सैनिकों को आज्ञा दी अब सब महारथी तैयार हो जाएं। राजा की आज्ञा पाकर सारी सेना कवच आज से सुसज्जित हो गई बाजे बदने लगे योद्धाओं का सिंहनाद होने लगा उस समय मरने से बचे हुए आपके सैनिक मौत की परवाह न करके रणभूमि की ओर कूच करते दिखाई देने लगे मद्रास शल्य को सेना का नायक बनाकर महारथियों ने संपूर्ण सेना के कई विभाग किए और सबको युद्धभूमि में यथास्थान खड़ा किया फिर कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वस्थामा, शल्य शकुनी तथा अन्य राजाओं ने मिलकर यह शपथ ली की हम में से कोई भी अकेला होकर पांडवों से न लड़े जो अकेला ही उनसे लड़ेगा अथवा अच्छा जो किसी लड़ते हुए योद्धा को अकेला छोड़ देगा उसे पांच महापातक और पांच उपपातक लगेंगे इसलिए सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ रहकर कर युद्ध करें इस प्रकार शपथ लेकर समस्त महारथियों ने मध्य को आगे किया और बड़ी शीघ्रता के साथ सत्रों पर चढ़ाई कर इसी तरह पांडव भी सेना का व्यू बनाकर युद्ध की इच्छा से कौरवों पर चढ़ाए उनकी सेना क्षुध एवं समुद्र की कर रही थी। पांडवों का सिंह ने उन्हें धीरज बनाया और सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाकर पांडवों के ऊपर धावा किया तो उस समय वे सिंधु देश के घोड़ों से जुटे हुए एक विशाल रथ पर विराजमान थे उनके साथ मद्र देश के वीर तथा कर्ण के अजय पुत्र भी थे उनके वाम भाग में त्रिगर्तों की सेना से घिरा हुआ कृतवर्मा था दक्षिण भाग में शक और यवनों के साथ कृपाचार्य थे तथा पृष्ठ भाग में साथ अस्वस्थामा था। भाग में दुर्योधन था जिसकी रक्षा में प्रधान प्रधान कौरव खड़े थे वहीं सपने भी था जो घुड़सवारों की विशाल सेना से घिरा हुआ था महारथी कैतब्य भी संपूर्ण सेना के साथ जा रहा था उधर पांडवों ने भी मोर्चाबंदी कर रखी थी उन्होंने अपनी सेना को तीन भागों में बांटा था उन तीनों के अध्यक्ष थे शिखंडी और इन लोगों ने की सेना पर धावा किया तत्पश्चात राजा भी शल्य का वध करने की इच्छा से अपनी सेना के साथ उन्हीं पर जा चढ़े अर्जुन ने कृतवर्मा और संसप्तकों पर चढ़ाई की भीमसेन और सोमको का कृपाचार्य पर धावा हुआ नकुलहदे ने शक्नी तथा उलूक पर आक्रमण किया इसी प्रकार आपके पक्ष के कई हजार सैनिक भी पांडवों पर जा चढ़े चढ़ों कितनी सेना बच गई थी संजय ने कहा महाराज शल के सेनापतित्व में जब हम लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे उस समय हमारे पास ग्यारह हजार रथ दस हजार सात सौ हाथी दो लाख घोड़े तथा तीन करोड़ पैदल थे और पांडवों के पास छह हजार रथ छह हजार हाथी दस हजार घोड़े तथा एक करोड़ पैदल मौजूद मुझ, थे बस इतनी ही सेना बच गई थी और यही युद्ध के लिए उपस्थित थी काल सूर्योदय होते ही दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े फिर तो दोनों दलों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया हजारों घुड़सवार पैदल रथी और हाथी सवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे से फिर गए महाराज पांडवों की मार पड़ने से आपकी सेना जहाँ की तहां हो कर गिरने लगी। भीमसेन और अर्जुन ने आपके सैनिकों को मूर्छित करके शंख बजाए और सिंहनाद करने लगे इसी समय धृष्ट तथा शिकंडी ने धर्मराज को आगे करके शल्य पर धावा कर दिया माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी आपकी सेना पर टूट पड़े फिर पांडवों ने कौरव सेना को अपने बाणों से बहुत घायल कर दिया अब कौरवी आपके पुत्रों के देखते देखते चारों ओर भागने लगी सबको अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र गई। लोगों ने अपने प्यारे पुत्रों और भाइयों को छोड़ दिया पितामहों और मामाओं की परवाह न की भांजो तथा अन्य संबंधियों का भी ख्याल नहीं किया सब अपने घोड़ों और हाथियों को जल्दी जल्दी हाँकते हुए भाग खड़े हुए सेना को इस तरफ भागती देख प्रतापी मद्राज ने अपने सार्थी से कहा, मेरे घोड़े को शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ाओ और जहां ये राजा खड़े हैं, वहीं मुझे सेनापति की आज्ञा से सारथी ने उनके रथ को राजा युधिष्ठिर के पास पहुँचा दिया वहां पहुंचकर बड़े वेग से आक्रमण करती हुई पांडवों की विशाल सेना को शल ने अकेले ही रोक दिया उस समय मद्र को समरभूम में डटे हुए देख भागने वाले कौरव दोनों, दोनों ही अस्त्रविद्या के ज्ञाता बलवान और रथ द्वारा युद्ध करने में प्रवीण थे दोनों एक दूसरे का वध करने के लिए प्रलयशील होकर परस्पर प्रहार करने का अवसर ढूंढ रहे थे इतने ही में चित्रसेन ने एक भल्ल मारकर नकुल का धनुष काट दिया फिर तीन बाणों से उसके ललाट को बिंधकर अनेकों तेज किए हुए बाणों से उसके घोड़ों को यमलोक भेज दिया जब धनुष कटा और रथ टूट गया तो वीर व नकुल नकुलरवाल री कर रथ से उतर पड़ा अब उसने पैदल ही चित्रसेना पर चित्रसेन पर आक्रमण किया उस समय चित्रसेन उसके ऊपर बाणों की व्यवचार करने लगा किंतु नकुल विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाला था उसने चित्रसेन के बाणों को ढाल पर ही रोक कर नष्ट कर दिया तथा तो संपूर्ण सेना के सामने ही चित्रसेन के रथ पर चढ़कर उसने उसके कुंडल और मुकुट से सुशोभित मस्तक को धर से अलग कर दिया चित्रसेन का मस्तक रथ के पीछे भाग में गिर पड़ा उसका मरा हुआ देख पांड उसको मरा हुआ देख पांडव महारथी सिंहनाथ करने लगे किन्तु कर्ण के महारथी पुत्र सुसेन और सत्यसेन तीखे बाणों की वर्षा करते हुए नकुल नकुल पड़े, उनके बानों से नकुल का सारा शरीर बिंध तो नकुलकुल के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डालने की चेष्टा में लगे यद एक नकुल ने हंसते हंसते चार बाणों से सत्य सेन के चारों घोड़ों को मार गिराया फिर एक नाराज मारकर उसका धनुष भी काट डाला तब सत्य सेन ने दूसरा धनुष और दूसरा रथ लेकर अपने भाई के साथ ही नकुल पर धावा किया और बाणों की झड़ी लगाकर उसे सब ओर से ढक दिया नकुल ने भी उनके बाणों को रोककर दो दो बाणों से दोनों को अलग अलग बिंध डाला फिर उन दोनों ने भी नकुल को घायल किया और तीखे सहायकों से उसके सारथी को भी बिंध डाला अब सत्य सेन पृथक पृथक दो बाण मारकर नकुल का धनुष और उसके रथ का हर्षा काट डाला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 नकुल को रथहीन देख द्रौपदी कुमार सुत सोम दौड़कर वहां आ पहुंचा नकुल उसके रथ पर बैठ गया और दूसरा धनुष लेकर सुशेण से युद्ध करने लगा तदनंतर सुन ने नकुल को तीन और सुत सोम को उसकी भुजाओं तथा तो छाती में बीस बाढ़ मारे तब तो नकुल ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से सुषेण को सब ओर से ढक दिया और एक अर्ध चंद्राकार बाढ़ से उसका मस्तक काट गिराया यह देख कौड़ो सेना भयभीत होकर भागने लगी